महाभारत कर्ण पर्व एकादशोध्याय कर्ण के सेनापतित्व में कौरव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान और मकर व्यूह का निर्माण तथा पांडव सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना और युद्ध का आरंभ धृतराष्ट्र धिताष्टवाच सैनापत्यं तु संप्राप्य कर्णो वै कर्तन स्दा तथोक्त स्वयंराजा स्निग्धम भ्रातृशम वचह योगाप्य सें आदिभ्युदेत अकत्त कि तमक्षुस ध्राष्ठ ने पूछा संजय सेनापति का पद पाकर जब परम बुद्धिमा वैकर्तन कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और जब स्वयं राजा दुर्योधन ने उससे भाई के समान स्नेहपूर्ण वचन कहा उस समय सूर्योदय काल में सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देकर उसने क्या किया यह मुझे बताओ संजय उवाच कर्णस्मतमा पुत्रास्ते भरत सभ योगापयान मा सूर्य नंदितूर्य संजय ने कहा परेठ कर्ण का मत जानकर आपके पुत्रों ने आनंद वाद्यों के साथ सेना को तैयार होने का आदेश दिया महत्या पररात्रेच च तब सैन्य योगो योगेति सहताम सहसा प्राजुरा सिन् महासवन नरेश अत्यंत प्रातः काल से ही आपकी सेना में सहसा तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ का शब्द गूंज उठा च कलप्यतागमुखा रहाँ च तनह्यता नाण विषा पते क्रोसता परस्पर बभूव तुम शो दिवस प्रीक प्रजाथ सजाये जाते हुए बड़े बड़े गजराजों आवरण युक्त रथों कवच धारण करते हुए मनुष्यों कसे जाते हुए घोड़ों तथा उतावली पूर्वक एक दूसरे को पुकारते हुए योद्धाओं का महान मूल नाद आकाश में बहुत ऊंचे तक गूंज रहा था तथा श्वेता पता के नलाका वर्णवाजिनाम हेम पृष्ठेन धनुषा नाग कक्षेण केतुना सतपूर्ण सगदेन ना सतग्नि किंकणी शक्तिमर धारिणाम कालमुखन विमलादित्य वर्चसाम रथेना भी पताक सुतपुत्रोभ्य तन्नंतर तदनंतर शुत्रपुत्र कर्ण निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी और सब ओर से पताकाओं द्वारा सुशोभित रथ के द्वारा रण यात्रा के लिए उद्यत दिखाई दिया उस रथ में श्वेत पताका फहरा रही थी बगलों के समान सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए थे उस पर एक ऐसा धंस रखा हुआ था जिसके भाग पर सोना मढ़ा गया था उस रथ की पताका पर हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ था उसमें गदा के साथ ही सैकड़ों तरकस रखे गए थे रथ की रक्षा के लिए ऊपर से आवरण लगाया गया था उसमें सतग्नी किंकड़ी शक्ति शूल और तोमर संचित करके रखे गए थे तथा वहरत अनेक से संपन्न था। कार्तस्वर राजन कर्ण सोने के जालियों से विभूषित शंख को बजाता हुआ अपने स्वर्ण सज्जित विशाल धनुष की टंकार कर रहा था दृष्ट कर्णम महेश भानुमंत दुरासद नीस्म्यसन के द्रोणस नाम पुरुष व्याघ्र मेरे त्र कौरवा पुष सिंह नरेश नरेस रथियों में, में, में श्रेष्ठ महाधर दुर्जय वीर कर्ण रथ पर बैठकर उदयकालीन सूर्य के समान थम अर्थात दुख या अंधकार का विनाश कर रहा था उसे देखकर कोई भी कौरव कौरवीष्रोण तथा दूसरे महारथियों के मारे जाने के दुख को कुछ नहीं समझते थे तथास्तु तथा कर्ण निष्कर्ष या कौरवाणाम महत्व मान्यवर तदनंतर शंख ध्वनि के द्वारा योद्धाओं को जल्दी करने का आदेश देते हुए कर्ण ने कौों की विशाल वाहिनी को शिविरों से बाहर निकाला व्यो हम जोशिया महेश्वासो मकरम शत्रुतापन प्रत्युदय तथा कर्ण पांडवान भुजिम की सयाम तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाला महाधनुर कर्ण पांडवों को जीत लेने की इच्छा से अपनी सेना का मकर व्यूह बनाकर आगे बढ़ा मकर तुंडे वै कर्णो राज्यवस्थित व्यवस्थितः शकुन सूर उलूक महारथ राज उस मकर व्यूह के मुख भाग में स्वयं कर्ण खड़ा हुआ नेत्रों के स्थान में सूर्यीर शकुनि तथा महारथी उलूक खड़े किए गए द्रोणपुत्रस्त शिशी ग्रीवायाँ सर्वसोदरा मध्ये दुर्योधन राज बले न महतावृत शीर्ष स्थान में द्रोण कुमार अश्वस्थावा और ग्रीवा में दुर्योधन के समस्त भाई स्थित हुए मध्य स्थान अर्थात कटिप्रदेश में विशाल सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन खड़ा हुआ वाम पाद राजेन्द्र कृतवर्मा व्यवस्थित नारायण बलुक्त गोपाल युद्ध दुर्मुदय राजे उस मकर व्यूह के पैर की जगह नारायण सेना के रणदुर्मग गोपालकों के साथ कृतवर्मा खड़ा किया गया था। दक्षिण हे राजन गौतम सत्य विक्रम त्रिगड़ सो महेश दाक्षिणा समृत राज्यूह के दाहिने पैर के स्थान में महाधनुर्धर त्रिगड़ो और दाक्षिणात्यों से घिरे हुए सत्य पराक्रमी कृपाचार्य खड़े थे अनुपाद यो वाम शल्यो व्यवस्थित मद्रदेश से नद्रदेश समुत्थिताएँ पैर के पिछले भाग में मद्रदेश की विशाल सेना के साथ स्वयं राजा शल्योपस्थित थे दक्षिण हेतु महाराज सुच सत्य संग मृतो रथ सहस्रेण त्रिभी ना महाराज दाहिने पैर के पिछले भाग में एक सहस्त्र रथियों और तीन सौ हाथियों से घिरे हुए सत्य प्रतिषेण खड़े किए गए पुच्छे हास्ताम महावीर प्राथिव चित्रचित्रेन महत्या सेनयातौ के पुच्छ भाग में महाप्रक्रम दोनों भाई राजा चित्र और चित्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुए तथा धर्मराज्रविदित राजेंद्र मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण के इस प्रकार यात्रा करने पर धर्मराज युधिष्ठ ने अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार कहा पश्चिप यथा सेना धार्थ राष्ट्रीय कर्णे नीर गुप्ता युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना कैसी स्थिति में है कर्ण ने वीर महारथियों द्वारा इसे किस प्रकार सुरक्षित कर दिया है हत वीर तमाशे साधार्थ राष्ट्रीय महा फल्गुसे सा महाबाहो तृण तुल्या महाबाहु महा कौनों के इस विशाल सेना के प्रमुख वीर तो मारे जा चुके हैं अब इसके तुक्ष सैनिक ही शेष रह गए हैं इस समय तो यह मुझे तिनकों के समान जान पड़ती है एकोष छत्र महेश्वासुतपुत्र विराजते मदेवा सुरगंधर्व सकििंदर महोरघराचरलोक योजय्यो रिनाव तम हवाद महाबाहो विजयस्तव फागुन उधत भवे छलो मम द्वाद वार्षिका महाव्याहो जूहम जूह यथेक्षसि इससे में एकमात्र महाधनुर्ष सूदपुत्र कर्ण विराजमान है जो रथियों में श्रेष्ठ है तथा तो जिसे देवता असुर गंधर्व किन्नर बड़े बड़े नाग एवं चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों के लोग मिलकर भी नहीं जीत सकते महाबाहु फाल्गुन आज उसी कर्ण को मारकर तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय में बारह वर्षों से जो शैल कसक रहा है वह निकल जाएगा महाबाहो ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे व्यूह की रचना करो भ्रातुरे त्रुता पांडव श्वेतवाहन अर्धचंद्रेण प्रत्यव्यूहत चमम भाई की यह बात सुनकर पांडव पुत्र अर्जुन ने इस कौरव सेना के मुकाबले में अपनी सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की वाम पारश्वेतुत थ भीमसेन व्यवस्थितः दक्षिणे च महेश्वाथो धृष्टुम व्यवस्थितः मध्ये व्यूहस्य राजा तो पांडव धनंजय नकुल सहदेव धर्मराजस्ृष्ठ उस व्यूह के वाम पार्श्व में भीमसेन और दाहिने पार्श्व में महाधनुर धृष्ट दुम्न खड़े हुए उसके मध्य भाग में राजा युधिष्ठिर और पांडपुत्र धनंजय खड़े थे धर्मराज के भाग में नकुल और सहदेव थे चक्रम जुद्ध महान पांचाल, पांचाल महारथी युधाम अर्जुन के चक्र रक्षक थे किरेट धारी अर्जुन से सुरक्षित होकर उन दोनों ने युद्ध में कभी उनका सांस नहीं छोड़ा शेषा नृपतो वीराशिता व्यूहत्दिता यथा भागम यथोत्साह यत भारत से श्री नरेश कवच धारण करके व्यू के विभिन्न भागों में अपने उत्साह और प्रयत्न के अनुसार खड़े हुए एवं एवेतन महाव्यूहु भारत पांडवाः महेश्वासा युद्धा व मनोदू भरत नंदन उस प्रकार इस महाभ्यूह की रचना करके पांडवों तथा आपके महाधनुर्धरो ने युद्ध में मन लगाया दृष्टाम तव चम सुतपुत्रे न संयुगे नेतान् पाण्डवान्मे धातराष्ट्र बाधस्थल में, धात में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा व्यूरचनापूर्वक खड़ी की गई आपकी सेना को देखकर भाइयों सहित दुर्योधन ने यह मान लिया कि अब तो पांडव मारे गए तथा तथे पांडवी सेन्वय सकर्णान्वे धनाधि उसी प्रकार पांडव सेना का व्यूह देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी कर्ण सहित आपके सभी पुत्रों को मारा गया ही समझ लिया तथा शंखा से प्रणमानकुंदुवी डिंडीम्य हत झरा सोभ राज्य तस्वन सिंहनादेशूरा जय गृण दोनों सेनाओं में चारों ओर महान शब्द करने वाले शंख भेरी प्रणव आनक दुध भी और झांझ आदि बाजे बज उठे नगाड़े पीटे जाने लगे साथ ही विजय की अभिलाषा रखने वाले सूरवीरों का सिंहनाथ भी होने लगा हयाशेषित शब्दास्ना नाम चीजता रथनेधि जनेश्वर घोड़ों के ही हाथियों के चिगघाड़ने तथा रथ के पहियों की घरघराहट के शब्द प्रकट होने लगे ना द्रोण वेशनम तत्र कशिज दृष्टवा मुखे व्यू है सदम भारत व्यू के मुख्य द्वार पर कव धारण किए महाधनु कर्ण को खड़ा देख कोई भी सैनिक द्रोणाचार्य के मारे जाने के दुख का अनुभव न कर सका उभे सैन्य महाराज प्रहिष्ट नरसंकुल योद्धु का स्थिते राजन अंत मंजो नमो जसाउ महाराज वे दोनों सेनाएं हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भरी थीं राजन वे बलपूर्वक परस्पर चोट करने और जूझने की इच्छा से मैदान में आकर खड़ी हो गई तत्रौ सुसंदोन व्यवस्थितनेक मध्ये राजेन्द्र चेर तो कर्ण पांडव राजेन्द्र वहां रोष में भरकर सावधानी के साथ खड़े हुए कर्ण और पांडव अपने अपने सेना में विसरने लगे नृत्यमे ते सैने साम पर तय पक्ष प्रपक्षेभ्यो निर्जग मुस्ते युत्सव वे दोनों सेनाएं परस्पर नृत्य करती हुई सी भिड़ गई युद्ध के अभिलाषा रखने वाले वीर उन दोनों वीरों के पक्ष और प्रपक्ष से निकलने लगे तथा प्रवृत युद्ध च महाराज अन्योन अभिनघ महाराज तदनंतर एक दूसरे पर आघात करने वाले मनुष्य हाथी घोड़ों और रथों का वह महान युद्ध आरंभ हो गया इस श्री महाभारते कर्ण पर्व व्योह निर्माण एकादशोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में निर्माण विषय ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ